आत्मबल का प्रयोग करते हुए मनोबल का प्रयोग करते हुए उनको नष्ट करें। ऐसे नहीं अरे साहब का आ गया करो तो आ गया अरे आ गया तो थोड़ा सा संघर्ष भी करो उसको थोड़ा रोकने के लिए उसके प्रयास भी करो ऐसे नहीं कि उसको आ रहा उसको छोड़ दिए तो बल का प्रयोग भी करना चाहिए और उसको पहचानने के लिए विवेक भी रखना चाहिए बुद्धि भी रखनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई ये समझ में आता है कि क्रोध आता है ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो क्रोध हमारे लिए एक अस्त्र का काम है हम जब क्रोध करेंगे तो दूसरे लोगों को हम इसके इसके द्वारा जो है वो सही रास्ते पर ले आएंगे ऐसे करके जो समझते हैं ये अविवेक <coughs> है इसलिए विवेक का प्रयोग कर रहे आखरी वृत्तियां किसी समय ठीक नहीं है किसी रूप में ठीक नहीं काम हो क्रोध हो लोभ हो मोह लो हो मद हो मत्सर हो ईर्षा दोष हो छल प्रतंथ हो पाखंड आदि हों ये सभी आशुरी वृत्तियां हैं और ये सभी आशुरी वृत्तियां दूषित हैं व्यक्ति की शांति का हरण करने वाले है वो आध्यात्मिक विकास में उसके लिए बाधक है वो चाहे कि वृत्तियां बनी रहे और हृदय में आत्मा के परमात्मा के दर्शन हो जाए तो नहीं हो पाएंगे इसलिए इससे संघर्ष करना ही पड़ेगा अब इसलिए ये कहते हैं कि सीता के रे रकुबारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी अब सीता जी को यहाँ आध्यात्मिक रूप में समझने के शांति रूपी सीता जी अपने अंदर की शांति की रक्षा करो सीता के रखवारी के माने शांति के रे रखबारी सब लोगों के लिए शिक्षा ये कि अपनी मन के शांति की रक्षा करो और शांति को विनाश कौन करता है लोग मतलब ये सब जितनी वृत्तियां हैं यही मानसिक शांति का श कर इसलिए इनसे अपने आप को बचाओ तब तो प्रभु बिलोह की चला मृग भागी तो कहते हैं भगवान को देख करके जैसे ही भग, जब भगवान बांध करके और धनुष बांध लेकर उसके उस, उस, पास पहुंच उसके जाने लगे तो मृग में बैसे तो मृग मेरे घर घूम रहा था सामने वहां पर लेकिन अब वो भाग खड़ा हुआ प्रभु बिलोह की चला मृग भाजी और धाई राम सरासम साजी भगवान धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए हुए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे हाँ। अब देखो अब केवल इतिहास मात्र होता तो ये बात पूरी हो गई कि हेमंत भगवान दौड़े जा रहे हैं लेकिन ये अध्यात्म का ग्रंथ है इसलिए ये भी कहना पड़ता है कि निगम में किसी को न पावा माया मे पाछे शोधावा ये क्यों कहना पड़ा ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं मेरा इसलिए ये भी कहना पड़ता है कि निगम में भी ये जो निगम वेद जो वेद जिसको भी नेत नेत करके कहते हैं नई थी नई थी माने जिसको भी परमात्मा तक जहाँ पर वेद भी जिसका निरूपण भली बात नहीं कर पाते वो वेदातीत है जो वो जो मन बुद्धि के लिए अतीत है जो परमात्मा और शिव ध्यान न पावा शंकर जो उनका ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान में सुख उनको भगवान राम को नहीं पा पाते हैं ऐसे भगवान राम माने ये तो परात्पर ब्रम है परमात्मा है ऐसे शक्तिशाली है शोधी माया अमृत पात शोधा हुआ अरे असली मृग तो हो असली हो ये तो बिल्कुल माया मृग माया नंद्र कपट का द्रग जो बिल्कुल झूठा है तब उस कहने को लोग वाकुरंत चंका करेंगे कि भगवान को समझ नहीं आया ये तो नकली हिरन है और कपट व्यस्त बनाया भगवान जन करते हैं परमात्मा पर सर्वज्ञ है और सब कुछ है उनको ये पता नहीं है कहते नहीं उनको तो जानबूझ करके वो कर रहे हैं परमात्मा ही लेकिन फिर भी इस प्रकार का कार्य करते बस यही मोह की बात है रामचरितमानस में अब अध्याय के शुरू में कहा था कि देखो भगवान की लीलाएं इस, इस अध्याय से शुरू हो गई अब में पहले पहला पहला दोहा जो था उसमें यही कहा तुलसीदास जी ने कि देखो जो ज्ञानी हैं मुनि लोग हैं मिलकर तो भगवान के चरित्रों को सुनकर के प्रसन्न होंगे आनंद उनको लेकिन जो लोग जिनकी मूलमत लोग हैं वे लोग इन चरित्रों को सुनकर के भगवान के मोह में पड़ेंगे मोह में पढ़ेंगे वो बुद्ध धर्म में पड़ेगी चकराएंगे कहेंगे ये सब क्या बात ये सब क्या बात ये भगवान राम एक और कहते हो दूसरी तरफ माया मर्जी के रहे। अब ये बात विरोधी बातें उनके चरित्र में देखने में आएंगी सरकार तो ये बात समझ में आएगी और यही वो है और उनका जी घोड़ आया सब कैसी देखो बातें करते हैं कैसी बातें करते हैं दोनों से यही बात है अब इसीलिए इसमें घटनाएं इस प्रकार के देकर के रामचरितमानस में दिखा दिया कि सती को मोह हुआ आ? तो सती को भी नहीं शरण में आया कि अगर परमात्मा है तो ये रोते कम घूम रहे हैं और अगर ये राजकुमार साधारण से है भगवान नहीं है तो शंकर जी को क्या जरूरत थी कि इनको प्रणाम करते आ? शंकर जगत बंध जी दीसा अरे सारी दुनिया हमको प्रणाम करती करे बोते राजकुमार को भी प्रणाम कर अब दोनों से एक बात नहीं टिकती न ये सही दिखाई देता ना वो सही दिखाई देती इसी का नाम मोह है जब तक कहीं अन्न दिखाई दे बुद्धि में तो समझोगे नहीं हो ऐसी करके गरुड़ को भी हो गया तो ये गरुड़ को भी मोह हो गया तो जब जो मोह हो जाते हैं मोह में क्या होता है बस भगवान के चरित्र में एक और एक बात दिखाई देती दूसरी ओर उसकी बात दिखाई देती है बस यही उसको दोनों में तालमेल नहीं बैठता और इसी का नाम मोह तो इसीलिए बीच बीच में मोह को दूर करते रहते हैं यहां पर भी मोह की बात आ जाती है कि अरे झूठे मूठे मेरे पीछे परम परमात्मा होकर के, के भगवान होकर के नहीं समझते उसके पीछे क्यों दौड़ रहे? तो रहे।, तो रहे हैं दौड़ रहे हैं जान करके दौड़ रहे हैं देवताओं की उनके लिए कृपा के लिए असरों के संधार करने के लिए जानबूझ करके कार्य कर रहे हैं कहें निगम में जैसे वो ध्यान न पावा माया मृग पाछे से उ ढावा और कभी प्रकट और कुनी दूरी पर आई कभी कभी तो वो प्रगट हो जाता और कभी दूर भाग जाता प्रगट के माने ये है कि कभी कभी तो छिप जाता है छिप जाता तो ऐसे अर्थ लगा सकते हैं जिसे क्यों ज्ञान छिप जाए ढालिम छिप गया तो वहां दिखाई नहीं देता ये भी कह सकते हैं कि वो निशाचर है तो कभी कभी वो अंतर्धान्य हो जाता है ही नहीं होते होते सामने भी गायब हो जाए और फिर कभी पर दिखाई पड़ जाए यह गायक यहाँ पर देखा जब पास है तब तो हो गया गायब और थोड़ी दूर को देखा तो वहाँ वो दिखाई दे रहा है वहां पर तो इस प्रकार से भी वो कर सकता है वो अपने कभी अपने आप को अंतर्ध्यान कर दे और कभी तो निकाल दे अपने आप को इस प्रकार से भी कर सकता है तो दोनों तरह से कबहू कबहू निकट कहीं दूर ऊपर आई और कभी पास दिखाई देता है कभी दूर दिखाई देता है और प्रकटे कब छपाई कभी प्रकट हो जाता है तो और जाता है तो प्रकटकूरी प्रकार से छिपते भागते नाना प्रकार का छल करते हुए भागता जा रहा है यही जो कब गय दूरी इस प्रकार से भगवान राम को बहुत दूर दूर, दूर देंगे उसने समझ दिया था हम इतनी दूर आ गए हैं की जहाँ से आरो रावण का काम बन जाएगा उसे सीता सीताकर्ण करने के लिए पूरा मौका मिल जाएगा और भगवान राम भी वहां से पीछे जूड़ते गए दोनों को ही रावण को मौका देना था महेश को भी कि रावण जो सीता सीताकर्ण कर ले उसका काम पूरा हो जाए और भगवान राम को भी कि हम इसके पीछे तब तक, तक हम दौड़े जब तक कि रावण जो है सीता का और उनका हरण कर ले दोनों काम शुद्ध हो जाए दोनों विचार होते इसलिए भगवान ने बाण नहीं छोड़ा नहीं कि जहाँ दिखाई देता था, था भगवान मार देते थे तो बाढ़ लगता नहीं। है ना हम बाढ़ समझ लग जाता लेकिन वो दूर भागने की वजह से बाण मारा नहीं छोड़ा नहीं उसके पीछे भी चलते रहे दूरी तब तक राम कठिन सर मारा तो फिर वहां पर पहुंच करके दूर जब निकल गए तब भगवान ने निशाना बांध करके बाढ़ छोड़ा तो धरण पे उप करी घोर पुकारा तो बांध ही वो हो जुमीन पड़ा और बड़ी जोर से उसने चेड़ की मे समय बांध लगा तो हार करके वो हो चिल्लाना पुकारा घोर पुकारा और उसने ने क्या किया लक्ष्मण कर पथ नहीं नामा अंत में एक बार उसने कपट किया ये भी कपट की बात है अंतिम कपट उसका कि पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया और बड़ी जोर से तो लक्ष्मण जी का नाम क्यों लिया कि जैसे लक्ष्मण जी तक आवाज पहुंच जाए और लक्ष्मण जी सुनिए और वो लक्ष्मण जी दौड़े आने के लिए इसलिए पहले उसने लक्ष्मण जी का नाम तो बड़ी जोर से बुलाया और फिर पाचे सुंदर सम्मान मोहरामा लेकिन भगवान राम का भी नाम दिया बाद में लेकिन अपने मने में मनी मन में लिया बुलाने से नहीं जोड़ गए मनी कपट की बात हो फिर उसने तो प्राण प्रगति प्रगति समय जी देहा और फिर उसी समय जब जब बांध लगी था तो मरने के समय आ गया था तो उसने सोने का जो शरीर ढाल कर रखा था मृग था वो खतम और उसके स्थान पर मारीच का जैसा रूप था कैसे रूप उसका प्रगट हो गया प्राण प्रगत प्रगति जैसे देहा अपना उसका असली शरीर था वो प्रगति मारीच रूप में प्रगट हो और मेरे से राम समेत स्नेहा और भगवान राम का बड़े प्रेम के साथ में अपने हृदय में उनका स्मरण करने लगा तो भगवान राम ने देखा कुछ नहीं है। ये तो है तो है मारीच और इसको बाण मारा था वो बाढ़ जो लगा था तो उस बाण के कारण से उसका जो है रणत्व तो खत्म हो गया और उसके बाद जो मारीच था मारीच के भी बाढ़ लगा अब दो, -दो हैं एक हिरण एक मारीच लेकिन उस बाढ़ में दोनों को मार तो पहला तो हिरण का जो रूप था वो तो खत्म ही हो गया विलीन हो गया हिरण बन कहीं नहीं गया। रह गया मारिच रह गया मारीच का शरीर रह गया सो के बाण के लगने से वो मर गया <laughs> तो सुमे से राम <laughs> समेत समय अंतर, <laughs> अंतर प्रेम अंतर प्रेम का पहचाना और भगवान ने देखा कि अरे ये तो हृदय में हमारा ही नाम चक रहा है अब भगवान इतना सब जानते हैं उसके प्रेम को तो हृदय को तो समझ रहे हैं लेकिन ऊपर से ये नहीं समझते कि सोने का मृग है इसके पीछे दो है? है? ये जानते हैं कि इसके अखंड को हमारे लिए कितना प्रेम है ये बार बार हमारे नाम जब रहा है अंतर प्रेम काश पहचाना मुन दुर्लभ गति दीन सुझाना जो मुनियों को भी जो नहीं मिलती है बहुत दुर्लभ है उनके लिए वो गति उसको प्रदान की मैंने उसे मुक्त कर दिया विपुल सुमन असुर जब भगवान ने ये कार्य किया उसको मुक्त कर दिया तो देवताओं ने तब फूल बरसाने और गांव में ही प्रभु गुण गाथ और भगवान दी गोदाथा जाने लगे दे देवताओं निज पद दीने असुर कहूं दीने बंधु रघुनाथ को अपना पद उनको दे दिया मैंने मुक्त कर दिया उसको परमात्मा को प्राप्त हो गया वो निशाचर मुक्त अब देखते हैं कि जितने भी निशाचर हैं, प्रदूषण हो चाहे तटरा चाहे वो सब निशाचर हो चाहे आगे जितने भी निशाचरों को देखते हैं ये सब निशाक्षर भगवान के मारने से सब मुक्त होते जाते हैं अब ये मुक्त हो जाते हैं तो अब ये एक लगेगा कि निशाक्षर अगर मुक्त हो जाते हैं और ये मुनि लोग मुक्त नहीं होते इनके लिए बड़ा कठिन काम है तो दुनिया में ऐसी बात है जो ऋषि नहीं है उनके लिए भगवान को पाना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन जो लोग असुर है उन असरों को भगवान को प्राप्त करना ज्यादा आसान है वो तुरंत मुक्त हो जाए तो इसमें बात ये है कि जो आंतरिक वृत्तियां आसुरी वृत्तियां हैं अगर आसुरी वृत्तियां मरे तो क्या होगा अब देखो इस बात को कि जितनी वृत्तियां उत्पन्न होती है शक्ति दस्थ जो आत्मा है परमात्मा है उसी से सारी वृत्तियां जल से तरंग की तरह उत्पन्न होती है अगर वो तरंग मर जाए तो क्या होगा उत्तर में मरेगी जलकर उद्धार कर लेगी बस और कहा जाएगी मर करके इसी तरह से ये वृत्तियां जितनी आश्रित वृत्तियां भी नष्ट होती हैं तो परमात्मा से उत्पन्न हुई है परमात्मा इन्हें जाकर के हो जाती है इसी में गिरी लोग हैं बस हो गई मुक्ति उनकी इस नान्याधुपते हृदयदीए सक्यम वाला चुनाव प्रयत्तरूपं भवन कामतरुत श्रीशिता जय जयरा